प्रश्नोत्तर दीपमाला व्रत एवं पर्व जिज्ञासा गुरु पूर्णिमा क्यों मनाई जाती है साधक के जीवन में इसका इतना महत्व क्यों माना जाता है समाधान गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहते हैं इसी दिन भगवान व्यास जी का प्रागट्य हुआ था इसी उपलक्ष में हम लोग गुरु पूर्णिमा मनाते हैं भगवान व्यास जी की आज्ञा है कि जो लोग हमारे जन्मदिन को मनाना चाहते हैं वे अपने गुरु स्थान में जाकर अपने अपने गुरु का पूजन करें वह मेरा ही पूजन होगा भगवान व्यास जी को गुरु तत्व बहुत प्रिय था क्योंकि वे गुरु तत्व और परमात्मा तत्व को अपने से अभिन्न मानते थे व्यास जी साक्षात ज्ञान के अवतार थे उन्होंने अठारह पुराण महाभारत और ब्रह्मसूत्र की रचना की एवं वेदों का विभाजन किया इस प्रकार भगवान व्यास जी ने धर्म एवं आध्यात्म के विषय में हमें सब कुछ दे दिया इसलिए गुरु पूर्णिमा के पर्व पर हम गुरु स्थान में जाकर व्यास जी के रूप में अपने गुरुजनों का पूजन करते हैं कोई भी पर्व देश और काल के संबंध को लेकर होता है देश काल का निर्णय शास्त्र करता है जैसे आप प्रतिदिन उज्जैन में छिप्रा स्नान करें तो उससे लाभ ही है परंतु कुंभ के समय में शास्त्र ने उसका बहुत बड़ा महत्व बताया है इसी प्रकार पूर्णिमा तो प्रत्येक मास में आती है पर गुरु पूर्णिमा गुरु तत्व से संबंधित है इसलिए इसका विशेष महत्व है यह आप शास्त्र ही बताता है इसमें बुद्धि लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है शास्त्र वही बताता है जिसे हम लोग प्रत्यक्ष एवं अनुमान से नहीं जान सकते और जो हमारे लिए हितकर हो यह गुरु पूर्णिमा का समय तो गुरुपर्वक हो गया और हमारे हृदय में गुरु तत्व का संबंध जिस स्थान को लेकर बना है वह स्थान गुरु स्थान हो गया अपने अपने गुरु स्थान में जाकर प्रत्येक व्यक्ति एक ही गुरु तत्व से संबंधित होता है साधक के लिए इस पर्व से बढ़कर कोई भी दूसरा पर्व नहीं हो सकता है इसे भले ही आज का व्यक्ति न समझे वर्ष भर में इस पर्व पर शिष्य जब गुरु स्थान में पहुँचता है तो बहुत कुछ प्राप्त कर लेता है गुरु पूर्णिमा का संबंध गुरु स्थान से है इसमें व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है साधक वहाँ पहुँचता है तो परंपरागत गुरु शक्ति उसे प्राप्त होती है जो अन्य कहीं से प्राप्त नहीं हो सकती है वहाँ जाकर वह अपने अंदर की बैटरी को चार्ज करता है और साल भर व्यवहार में खर्च करता है अतः प्रत्येक संप्रदाय में गुरु पर्व का अत्यधिक महत्व है जिज्ञासा व्रत में क्या क्या अनिवार्य नियम होते हैं समाधान प्रत्येक व्रत में कुछ सामान्य एवं अनिवार्य नियम होते हैं चाहे व्रत छोटा हो या बड़ा झूठ न बोले किसी प्राणी की हिंसा न करे ब्रह्मचर्य का पालन करे किसी से परिग्रह न ले क्रोध न करे और चोरी न करे ये नियम मुख्य रूप से है इनका पालन यदि व्रत करने वाला नहीं करेगा तो व्रत खंडित हो जाएगा जैसे विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा करने हेतु राम जी को मांगने के लिए दशरथ के पास गए दशरथ बोले आप इतने समर्थ हैं उन राक्षसों को भस्म क्यों नहीं कर देते मित्रजी ने कहा मैंने यज्ञ का व्रत लिया है अतः मैं क्रोध नहीं कर सकता क्रोध के बिना वे भस्म नहीं होंगे क्योंकि बिना क्रोध के श्राप नहीं दिया जाएगा और यदि मैं क्रोध करता हूँ तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा दूसरा उदाहरण देखिए रावण तलघर में देवी का तामस यज्ञ कर रहा है मानसादी की आहुति दे रहा है राम सेना के बानर यज्ञ में विघ्न करने के लिए उसकी सब सामग्री उठाकर फेंक देते हैं यज्ञ मंडप में विष्ठा कर देते हैं और उसको लात घूसों से मारते हैं तब वह आंख बंद कर लेता है और मन से सामग्री बनाकर हवन करने लगता है बाहरी सामग्री नष्ट होने पर भी उसका यज्ञ नष्ट नहीं हुआ उसने मन से सामग्री और मन ही से अग्निकुंड बनाकर आहुति देना शुरू कर दिया परंतु जब वानरों ने मंदोजरी को परेशान करना शुरू किया तब रावण को क्रोध आ गया और यज्ञ तुरंत नष्ट हो गया देखो सामग्री नष्ट होने से यज्ञ नष्ट नहीं हुआ पर क्रोध करने से नष्ट हो गया क्रोध का इतना प्रभाव है इसलिए चाहे छोटा सा भी व्रत हो उसमें सावधानी बरतना बहुत आवश्यक है तभी वह सफल हो सकता है अन्यथा नहीं